एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो नमस्कार अभी पिछले कुछ दिनों कुछ ऐसा वक्त आया जबकि ना कहीं आना था न जाना था लोगों से बातें होती थी तो उस समय या तो फ़ोन पर बातें होती थी या ईमेल पर या चिट्ठी पत्री पर तो एक साथी ने साथी मतलब बहुत जूनियर साथी ने एक फ़ोन किया कि साहब एक इंटरव्यू होना है और वो भी इंटरनेट पर तो अब साहब वो इंटरव्यू देना है उसके लिए आप कुछ टिप्स दे दीजिए अब भाई हम तो ठहरे रिटायर्ड वो भी पढ़ाने वाले तो हमने कहा चलो साहब टिप्स दे देते हैं और भैया उनको बातें बताने लगे अब उनको बातें बताने के सिलसिले में हमें अपनी बातें याद आने लगी तो आज मैं आपके साथ में कुछ बातें मेरे जो इंटरव्यू हुए देखिए नतीजे तो मैं बताऊंगा नहीं मतलब कोशिश तो यही करूंगा कि आपको ना पता चले मगर शायद आप समझ जाए तो चलिए समझ जाइएगा कोई बात नहीं तो सबसे पहला इंटरव्यू जो मुझे याद आता है वो था कि मैं एम में एडमिशन लेने गया एम एस कर चुका था और एम में एडमिशन के लिए गया तो फॉर्म भर दिया देखिए कानूनी बात ये थी कि एडमिशन तो हो जाना था मगर तब भी पता नहीं क्यों हमको हेड साहब ने बुला लिया एक आर शरण साहब हेड हुआ करते थे उस ज़माने में श्री रघुकुल हरिहर शरण उन्होंने बुलाया तो अब एम फिज़िक्स में किया हुआ बंदा सामने एम करने के लिए जा रहा है तो वैसे भी हम लोग ज़्यादा एमए वालों को वजन नहीं देते थे तो चले गए साहब हेड साहब के पास हेड साहब के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने बैठने बैठने को तो कहा ही और साथ में यह पूछा कि क्यों मिस्टर एमएससी करने के बाद एमए क्यों आ रहे हो अब साहब हम क्या जवाब देते तो हमने कहा साहब सच ही बता देते हैं अपने दिल में ये बात साफ सोच लिया हमने कहा साहब आई में बैठना चाहते हैं तो एक आसान सब्जेक्ट लेने की तमन्ना थी दिल में तो फिजिक्स तो लेंगे ही और साथ में सोचा कि एक आसान सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है वो भी ले लेते हैं मुझे लगता है अब आज सोच सकता हूं कि सरन साहब ने अपने विषय के बारे में जब इतनी अपमानजनक बात सुनी होगी तो उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा मगर खैर उन्होंने कहा ठीक है अब देखिए अब मैं आज ये बात फिर से बता सकता हूँ कि एम एडमिशन लेना या नहीं मदद तो देना या नहीं देना उनके हाथ में था नहीं मगर उन्होंने इंटरव्यू लिया था तो शायद कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट भी की होगी खैर एम में एडमिशन तो हो गया था दूसरी कहानी एमबीएम में इंटरव्यू की वहाँ पर इंटरव्यू एक फॉर्मल इंटरव्यू था तो उस इंटरव्यू में बाकायदा एक पैनल था और उस पैनल में पूछा गया कि साहब ये बताइए आपने एम कर लिया था आप एम भी आधा कर चुके हैं और आप क्यों यहाँ पर एम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अब साहब इस सवाल का जवाब तो वैसे मेरे पास था नहीं कुछ परंतु उस वक्त क्यों मुझे सूझा मैंने कहा साहब अपना हॉराइजन ब्रॉडन करने के लिए मुझे लगता है कि शायद ये जवाब उन लोग को कुछ पसंद आया होगा क्योंकि उसमें से एक सज्जन जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने काफी अपनी गर्दन हिलाई ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरह गर्दन हिलाई और इधर उधर देखा साथियों की तरफ सभी साथियों ने हाँ हाँ हाँ हाँ मैं गर्दन हिलाई उसके पहले ग्रुप डिस्कशन हो चुका था और ग्रुप डिस्कशन में अपने साथियों से काफ़ी अच्छी बहस मुबासा सब कुछ हुआ था तो खैर साहब उन साहब ने उसमें भी एडमिशन तो हो ही गया और अब साहब एक और इंटरव्यू दिया वो था नौकरी के लिए इंटरव्यू अब इस समय तक हम एम के बाकायदा बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुके थे और अपने आप को काफ़ी तीस मारखाँ और तोप टाइप की चीज़ भी समझते थे और इंटरव्यू देने के लिए पहुँचे यूनाइटेड कमर्शियल बैंक का इंटरव्यू लखनऊ शहर में एक आलीशान होटल में इंटरव्यू हो रहा था उस इंटरव्यू के लिए पहुँचे साहब तो बाकायदा कॉफ़ी ऑफ़ी तो पिलाई गई इंतज़ार करते समय इंटरव्यू में अनेक सवालों में से एक सवाल उनका ये था कि अगर आपसे कहा जाए कि यूनाइटेड कॉमर्शल बैंक का एडवर्टीज़मेंट करिए तो आप कैसे करेंगे साहब हमें ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया हमने कहा साहब कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि लोगों को देखने और सुनने दोनों का अवसर मिले यानी कि ऑडियो विजुअल कुछ करेंगे जिससे कि बैंक के बारे में उनको ऑडियो विजुअल पता चले निहायती बेवकूफ़ी का जवाब था ये मगर अब साहब हमने तो जवाब दे दिया तो बोले ऐसा क्या हो सकता है कि ये देखने सुनने में लोगों को मिले अपने का साहब जैसे मसलन मान लीजिए गांव में हाथी चला दे तो हाथी पर एडवर्टीजमेंट करें अब आज सोचता हूँ तो सचमुच में इससे बेवकूफ़ी का जवाब हो नहीं सकता था मगर पता नहीं इसके बाद भी कुछ पूछा होगा और कुछ जवाब तो मैंने दिया ही होगा क्योंकि बाद में सुना था कि शायद मुझे उस टेस्ट में दूसरी पोजिशन मिली थी तो अच्छा ही जवाब दिया होगा मगर ये एक सवाल था जिसका एक ऐसा मूर्खतापूर्ण जवाब भी दिया था उसके बाद साहब इसके पहले हाँ एक और इंटरव्यू हुआ था वो एयरफोर्स के लिए गया एयरफोर्स के इंटरव्यू में अब हमारे कुछ जो फौजी साथी होंगे वो तो जानते होंगे कि एयरफोर्स के इंटरव्यू में काफ़ी ऐसे सवाल जवाब होते हैं जिनमें मतलब सर्विसेज सेलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में क्योंकि इंटरव्यू जो लेता है पर्सनल इंटरव्यू उसको काफ़ी समय मिलता है मतलब एक आध घंटे का टाइम होता है शायद एक कैंडिडेट के लिए तो उसमें सभी सवाल वाजिब हों इसकी ज़रूरत नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है और शायद कुछ सवाल तो नहाय ही बे भी होते हैं और शायद वो फिलर के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं उनका मतलब नहीं होता मगर खैर मैं जानता नहीं हूँ इसलिए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक इंटरव्यू बोर्ड में चेयरमैन साहब ने मुझसे ये पूछ लिया कि आप ये बताइए कि आप खाली समय में घर में रहते हुए क्या करते हैं अच्छा हम फिर यहाँ पर हमारे दिल में वही बात आई कि भाई सच बोल दो तो हमने कहा साहब हमारी माँ चौके में काम करती होती है हम जाके उसकी मदद करते हैं नहायत ही एफेमिनेट जवाब था ये मैं तो यही कह सकता हूँ मगर इस एफेमिनेट जवाब से मुझे नहीं मालूम था कि इतने सवाल निकल आएंगे जितने कि उन प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड साहब ने सवाल निकाल लिए और जनाब वो सवाल कहाँ तक पहुँचे अब मैं क्या बताऊँ ये यूँ समझ लीजिए कि अगले तीस मिनट का इंटरव्यू सिर्फ उन सवालों पे ही रह गया और साहब हम भी ऐसे थे कि हम सच बोलते रहे अब यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ देखिए आज मैं जितना चतुर और चालाक हूँ उस समय मैं बालक था मतलब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल की थी और मैं उस इंटरव्यू के लिए आ, सबसे कम आ, उम्र का कैंडिडेट था और मेरा वहाँ पर शायद आपको पता होगा एसएसबी के इंटरव्यू में चेस्ट नंबर मिलते हैं तो मेरा चेस्ट नंबर वन था तो साहब बालकों के भांति जवाब दिए बालकों के भांति व्यवहार किया और यहां पर आपको उसका रिजल्ट बता दूं, कि मैं फेल हो गया था निकाल दिया गया अच्छा अब एक और इंटरव्यू की बात आपको बताता हूं, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरव्यू मैं शायद आपको बता चुका हूं कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी कर चुका हूँ तो आप शायद ये सोच रहे होंगे कि ये इंटरव्यू दिया था तो पास हुआ होगा नहीं इस इंटरव्यू का रिजल्ट आपको पहले बता देता हूं क्योंकि इस इंटरव्यू में मैं बाकायदा फ़ेल हुआ था और इस इंटरव्यू के लिए मैं बाकायदा कोचिंग लेके गया था मैंने ९०० रुपए खर्च किए थे और पिताजी ने मुझे दिल्ली भेजा था और शायद मैंने ९०० रुपए ही होटल आने जाने और उसमें भी खर्च किए होंगे यानी पिताजी के लगभग दो हज़ार गवाए थे और जब इस इंटरव्यू के लिए पहुँचा अब ये देखिए ये अलग बात है मैं आप चूंकि पिताजी नहीं है इसलिए बेहिचक होकर आपको बता सकता हूं कि वो पांच दिन जो मैं इंटरव्यू की ट्रेनिंग करने आया था उन पाँच दिनों में चार दिन तो दोपहरें मैंने सिनेमा हॉल में ही बिताई थी मगर और इत्तेफाक से आपको बता दू कभी कभी नाम की फिल्म जो थी मैंने दिल्ली में देखी थी और बेहद अच्छी फिल्म थी हमारे एक साथी थे वो भी मतलब इसी इंटरव्यू की कोचिंग में आए थे और उन्होंने भी हमारे साथ फिल्म देखने में पूरा साथ दिया था मगर वो इतने बेहद थे कि वो पहले राउंड में निकल गए एसबीआई में नहीं निकले ये अलबत्त अलग बात है वो किसी और नौकरी में सेलेक्ट हो गए थे मगर उसी इंटरव्यू की कोचिंग के चलते तो खैर साहब हम इंटरव्यू के लिए पहुँचे स्टेट बैंक की अब साहब यहाँ भी वही चक्कर वही कि पहले ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद इंटरव्यू अब देखिए बाकी जो हुआ सो हुआ अब इंटरव्यू में अब अब आज की तारीख़ में समझ सकता हूं कि हमारे इंटरव्यू लेने वाले मुझसे इस कदर निराश हो गए होंगे कि उनको अब समय बिताना था मेरे साथ तो क्योंकि शायद ये भी नियम होता है कि भाई किसी कैंडिडेट को आप 10-15 मिनट से कम इंटरव्यू मत लीजिए तो उन्होंने साहब हमारा इंटरव्यू लिया और शुरू में ही वो निराश हो गए तो उन्होंने अब आखिर में सोचा कि यार फिलर के तौर पर क्या पूछें तो उन्होंने हमसे पूछना शुरू कर दिया अच्छा बताइए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन है बताइए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है अरे मैंने कहा यार अब या ये भी पूछ लो कि भारत का राष्ट्रपति कौन है अब साले हम स्टेट बैंक के पीओ का इंटरव्यू देने आए हैं या हम कोई ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ने का इंटरव्यू देने आए हैं खैर साहब मगर जो भी हुआ भाई उन्होंने हमको अच्छी तरह से फेल कर दिया और हम कोई बात नहीं चलिए फिर अगली बार फिर इंटरव्यू दिया पास हो गए वो कहानी अलग है अब साहब बैंक में तो आ गए अब बैंक में आने के बाद भी बहुत से इंटरव्यू किए देखिए अब ये ना कहना शुरू करिए बाद के इंटरव्यू में क्या हुआ पहले भी तो कुछ इंटरव्यू दिए होंगे बाद के इंटरव्यू में नहीं हुआ नहीं हुआ मगर पहले जो इंटरव्यू दिए उसमें तो कहीं ना कहीं पास भी हुए थे तो साहब एक हमारा स्केल वन से स्केल टू में इंटरव्यू हुआ अब उस इंटरव्यू के लिए हमारे एक मिश्रा साहब थे वो इंटरव्यू बोर्ड में थे और चेयरमैन थे शायद तो मिश्रा साहब जो थे वो मतलब एक रीजन region के रीजनल मैनेजर थे हम उस ज़माने में किसी अपने पर्सनल सेक्शन में डेस्क अफसर थे बनारस रीजनल ऑफिस के और साहब मिश्रा साहब से हमारा आना जाना मतलब बातचीत होती रहती थी मगर अब इंटरव्यू में बैठे हैं भाई तो ये तो बड़ी बात थी ना तो उस ज़माने मतलब जब वो इंटरव्यू में बैठे तब वो प्रमोट होके बनारस से जा चुके थे कहीं और पोस्टेड थे और लखनऊ में इंटरव्यू हो रहा था अब साहब वो आए इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हम तो सोचे भाई मिश्रा जी बैठे हैं तो अब तो कोई बात ही नहीं है मगर मिश्रा जी बड़े मतलब रौब दाब से बैठे हुए थे और उन्होंने काफ़ी काफ़ी गंभीरता से हमसे सवाल पूछा कि आप कहाँ से हैं श्रीवास्तव साहब मैं एक मिनट को सकपका गया कि भाई ये तो बनारस में मेरे साथ थे और इनको पता है कि मैं बनारस का ही हूँ मगर ऐसा पूछ रहे हैं कहाँ के हैं तो मैंने कहा सर मैं आई बिलोंग टू वाराणसी एंड आई आई एम पोस्टेड इन वाराणसी बोलें ओ सो डू यू नो समथिंग अबाउट वाराणसी मैं फिर सोचने लगा कि अरे यार मगर खैर छोड़िए मैंने कहा छोड़ो यार सोचना वोचना बंद करो अब पूछ लो क्या बात है हाँ साहब जानता हूं बनारस के बारे में तो बोले अच्छा तो मुझे बनारस के पांच ऐसे मशहूर स्पॉट्स के नाम बताइए जहां पर कि टूरिस्ट्स जाते हो बता दीजिए साहब फिर बोले सारनाथ में जो धमेका स्तूप है वहां पर एक पत्थर लगा हुआ है बता देख पत्थर पर कुछ लिखा हुआ मैंने कहा साहब लिखा हुआ बोले अब आप, आपने पढ़ा है उसको मैंने कहा साहब पढ़ा तो है बोले बताइए क्या लिखा है भैया कहाँ याद था कि पत्थर पे क्या लिखा है मगर हम भी अपनी तरह के एक ही थे हमने साहब कुछ बना के बता दिया और भाई साहब मिश्रा साहब ने भी पढ़ा नहीं था क्योंकि पक्का है कि पत्थर पर वो तो नहीं लिखा था जो मैंने बताया और मिश्रा साहब हाँ हाँ करते गए देखिए एक बात तो यह भी हो सकती है कि शायद मिश्रा साहब मेरी मदद करने के लिए हा हा करते गए मगर खैर हा हाँ करते गए और साहब हम पास भी हो गए हम पास हो गए उसमें अब साहब इसके बाद एक और इंटरव्यू यादगार मुझे याद आता है वो यादगार इंटरव्यू है साहब हम एजीएम बनने के लिए इंटरव्यू देने गए तब साहब हम सेंट्रल ऑफिस में केंद्रीय कार्यालय बंबई में पोस्टेड थे और मेरे ख्याल से शायद हमको चार साल हो चुके थे आप चार साल हो चुके थे या पाँचवा साल हो चुका नहीं चार साल हो चुके थे अब साहब हम पहुंचे वहां पर इंटरव्यू देने उस जमाने में एक ये था कि अगर जो पाँच साल आपके हो जाएंगे सेंट्रल ऑफिस में तो आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अब भैया मेरी बेटियाँ जो थी वो छोटे क्लासों में थी और कोई नौवें में थी दसवें में जाने वाली थी ऐसा कुछ चक्कर था मैं चाहता नहीं था कि अभी मेरा प्रमोशन हो प्रमोशन हो जाए ये तो चाहता था मगर प्रमोशन हो और ट्रांसफ़र हो जाए ये नहीं चाहता था अब भैया वहाँ पर इंटरव्यू के लिए सुबह पहुंच गए टाइम था नौ बजे का टाइम दिया गया हम साहब नौ बजे पहुंच गए बल्कि शायद साढ़े आठ ही पे पहुंच गए होंगे अब आप सोचिए मलाड से सेंट्रल ऑफिस पहुंचना साढ़े आठ बजे तो इसका मतलब साढ़े छः बजे घर से निकले होंगे और भैया कोर्ट वोट टाई वही लगा के मलाड से ट्रेन में बैठना फिर बस में ट्रेन में और ऐसे करके खैर पहुँच गए साहब अब साहब बैठा दिए गए और हम किनारे बैठे हुए हैं और इंटरव्यू हो रहा है हमारा नाम रवि और श्रीवास्तव साला आर भी पीछे और एस भी पीछे वो ए से शुरुआत हो रही थी चल रहा था चलते चलते चलते चलते भैया सुबह नौ से दस ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच पाँच छः छः बज गया शाम का वहीं बैठे हुए हैं अखबार जितने पढ़े थे उनको पढ़ डाला इंटरव्यू देकर जो लोग आते थे उनसे बातें कर लीं और बड़ी हताशा निराशा किसे वातावरण में बैठे थे और इंटरव्यू देने वालों का समय देखते जा रहे थे किसी को दस लगता था किसी को पंद्रह किसी को बीस मगर पाँच बजे के बाद तो कोई आदमी पाँच मिनट से ज्यादा रुकी नहीं रहा था साहब तकरीबन साढ़े छः सात बजे शायद हमारा नंबर आया बुलाया गया भैया अंदर गए साहब अब साहब उस जमाने में एक श्री के एम भट्टाचार्या साहब थे अब तो पता नहीं उस ज़माने में जीएम थे या सीजीएम थे क्या थे वो बैठे हुए थे और एक सज्जन चेयरमैन थे जो बोर्ड के वो भी कालांतर में तो शायद एमडी एमडी हुए मगर उस ज़माने में शायद सीजीएम ही थे नाम तो मुझे नहीं याद रह गया है उनका तो सवाल पूछने शुरू किए के एम भट्टाचार्य साहब ने कई सवाल पूछे अब देखिए तीसरे सज्जन का मुझे नाम नहीं याद है के एम भट्टाचार्या साहब ने जो सवाल पूछे तो उसमें मुझे कुछ चीज़ें गिनानी थी तो अब देखिए जैसे आपको अगर कहा जाए कि कोई चीज़ें गिनाइए तो अब इंटरव्यू में ये तो उम्मीद नहीं की जाती कि भाई आप सारे जितनी लिस्ट है वो सब बता देंगे अरे आधी आधी करके एट्सीट्रा एट्सट्रा भी तो चलता है ना। और नॉर्मली इंटरव्यू की सभ्यता ये है मेरे ख्याल से कि भाई जब कैंडिडेट बताने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कैंडिडेट को आता है और आपको कहना चाहिए कि अच्छा ठीक है भाई चलो अगला सवाल मगर भैया भट्टाचार्य साहब ने छोड़ा नहीं हमने एक चीज़ गिनाई दो गिनाई तीन गिनाई चार गिनाई पांच गिनाई अब हम रुकने लगे देखिए हम भी ये नहीं कहना चाहते थे कि भैया हमें इसके आगे नहीं आता है और भट्टाचार्य साहब शायद यही सुनने का इंतजार कर रहे थे कि हम ये कह दें कि हमें नहीं आता है हम भी थे हम रुके नहीं हम अपने मन से कुछ ना कुछ बनाते गए और बताते गए भट्टाचार्य साहब कहते गए अच्छा और बताइए अच्छा और बताइए अब साहब हम बताते गए इंटरव्यू बोर्ड के जो चेयरमैन साहब थे वो हमारी रक्षा के लिए आगे आए रक्षा कैसे की उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है हो गया अब आप चलिए हम साहब चलने लगे उठ गए अब उन्होंने देखिए उन्होंने ही ये नियम बनाया था कि जो भी स्केल पाँच में प्रमोट होंगे अगर उनके पाँच साल इस दफ्तर में हो गए हैं तो वो यहां से जाएंगे तो अब हमें यह बात तो पता थी हमें यह भी पता था कि वो हर कैंडिडेट से पूछ रहे हैं कि आपको यहां कितने साल हो गए तो अब जब हम उठ के खड़े हो गए तो हमें अपने दिल में बड़ा संतोष हुआ कि भैया इन्होंने हमसे नहीं पूछा कि कितने साल हो गए मगर साहब हम उठ के खड़े हुए भट्टाचार्य साहब के चंगुल से बचे थे और इन्होंने हमसे पूछा रुकिए रुकिए हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हीयर भैया अब हमने सोचा इस वक्त इस सवाल का जवाब जो देना है वो बड़ा सोच समझ कर देना है मगर सोचने समझने का समय नहीं हमने कहा साहब आई है बोले क्या मतलब हमने कहा साहब टाइम हमको 9 ए का दिया था हम थोड़ा पहले ही आ गए हम 8:45 पर ही आ गए थे तो सर हम यहां पर 8:45 से हैं चेयरमैन साहब और उनके सभी साथी अपना मुंह खोले रह गए हम साहब अपना सा भोला चेहरा लेकर खड़े हो गए हमने कहा साहब यस सर हमने कहा सर बट आई थिंक वी शुड हैव बीन गिवन टाइम आफ्टर लंच चेयरमैन साहब ने कहा यस यस आई थिंक सो so. देखिए हमेशा अगर आप एक ऑप्शन दे देंगे ना रास्ता निकलने का दे देंगे तो हर आदमी वो रास्ता पसंद करेगा चेयरमैन साहब ने उसके बाद मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम साले कितने साल से यहाँ थे हम चुप रहे भाई भैया हम कुछ बोले नहीं हम निकल अरे पता तो उनको चल ही गया होगा अरे आखिरकार हमारा बायोडेटा भी उनके पास था पता तो चल ही जाता और अगर वो कहते भैया डिपार्टमेंट से बोल देते भाई पाँच साल हो गया इसको निकालो बाहर तो हम निकल भी जाते मगर खैर तो उन्होंने भाई साहब हमें प्रमोट भी कर दिया और हम तो बड़ा मतलब खुश भी हुए कि चलो भाई प्रमोट हो गए और ऐसा जवाब दिए कि चेयरमैन साहब का भी मन बना रह गया अब देखिए अभी कहानियाँ तो और भी हैं मगर इंटरव्यू की कहानियाँ हम अगले एपिसोड में आपको और बताएंगे आज की कहानी यही खत्म करते हैं और आपसे धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आपने हमारी बातें सुनी आपका समय देने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे हर सवाल का जवाब भी सवाल सवाल मैं करूं। ला ला लाल ला ला।